पदपाठं न या पतंदी दौल भरंदी मे अप्या काम्यापहन सुसुजात प्र उर्बशीतिर दीर्घम आयु विद्यु ना पतंदी दिभरदी मे अप्या काम्यानिष्ट अपह न्य सुजात प्र उर्बीतिरत दीर्घम आयु विद्युन यी दिद्योल्भरदी मे अप्यामिष्टो अपह न्य सुजात प्र उर्बीतिरत दीर्घम् आयु